राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है नबोदे विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इतिहास की सहायक सामग्री के रूप में कार्यक्रम चंद्रगुप्त मौर्य आज से कोई 2200 साल पहले मगध देश में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था नाम था चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उसे अपना साम्राज्य विरासत में अपने बाप दादा से प्राप्त नहीं हुआ था यह साम्राज्य उसने अपनी हिम्मत और वीरता से प्राप्त किया था उस समय मगध पर राजा नंद शासन करता था उसके पास अपार धन संपत्ति और असंख्य सेना थी लेकिन वो लालची घमंडी और क्रूर था उसने अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए प्रजा पर मनमाने कर लगाए प्रजा उससे बहुत दुखी थी ठीक उसी समय राजा नंद के हाथों अपमानित होकर विष्णुगुप्त चाणक्य ने उस अत्याचारी राजा का तख्ता पलटने की प्रतिज्ञा की चाणक्य के बुद्धिबल और चंद्रगुप्त के बाहुबल ने मिलकर यह असंभव सा लगता कार्य संभव कर दिखाया चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर बैठा सम्राट चंद्रगुप्त की जय सम्राट चंद्रगुप्त की जय सम्राट चंद्रगुप्त की जय आचार्य चाणक्य के चरणों में, में मेरा प्रणाम हे हे यह क्या करते हैं सम्राट अब अब सम्राट हैं और आप उस सम्राट के गुरु हैं पथ प्रदर्शक हैं आप ना होते तो क्या कभी यह चंद्र सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता था क्या कभी अत्याचारी नंद की असंख्य सेनाओं को पराजित किया जा सकता था यह तो तुम्हारे पराक्रम की विजय है नहीं यह आपकी कूटनीति की विजय है तभी तो विद्वान लोग आपको आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य नहीं आचार्य कौटिल्य के नाम से बुलाते हैं मैं जानता हूं वे सब मुझे पीठ पीछे कौटिल्य बुलाते हैं मैं राजनीति शास्त्र पर जो ग्रंथ लिख रहा हूं उसे भी कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम दूंगा गुरुदेव क्या होगा इस कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसमें राजा के गुण उसके कर्तव्य प्रजा के प्रति उसका दायित्व युद्ध और संधि के नियम और ऐसी ही अन्य बातें होंगी तब तो तब तो मेरे जैसे अज्ञानीयों का बहुत भला होगा आप अज्ञानी नहीं हैं सम्राट आप तो स्वयं कुशल राजनीतिज्ञ हैं तभी तक जब तक आपकी छत्रछाया में हूं मुझे वचन दीजिए गुरुवर आप आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे मुझे इस तरह बांधो मत नहीं गुरुवर इस बंधन में मेरा और इस मगध साम्राज्य का स्वार्थ निहित है आप मुझे वचन दीजिए कि आजीवन मेरे पुरोहित और मुख्यमंत्री बने रहेंगे अच्छा वत्स तथास्तु गुरुदेव अच्छा अब मुझे आदेश दें कि राजा के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है तो सुनो सम्राट राजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई राजा को जो अच्छा लगे वो हितकर नहीं है वरन हितकर वो है जो प्रजा को अच्छा लगे जो आज्ञा गुरुदेव प्रजा के हित के लिए कृषि शिल्प उद्योग व्यापार की अभिवृद्धि के उपाय करो राजा को चाहे ग्राम हो या नगर हर जगह उचित न्याय दिलवाने की व्यवस्था करो निर्धन अनाथ और राज आश्रित लोगों का पूरा ध्यान रखो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शासन को लोग आदर्श शासन के रूप में याद करें ऐसा ही होगा गुरुदेव इसके बाद चंद्रगुप्त ने दूर-दूर देशों पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया चाणक्य की अच्छी शासन व्यवस्था के कारण प्रजा सुखी और समृद्ध थी राजा को नियमित कर दिया जाता था कर जमा करने और न्याय करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे कृषि की सुविधा के लिए राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी गुजरात में गिरनार में एक शिलालेख मिलता है जिससे पता चलता है कि मौर्यों के समय वहां एक झील बनवाई गई थी जिससे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती थी सोचो कहां मगध का पाटलिपुत्र और कहां गुजरात का गिरनार लगभग इसी समय पश्चिमी एशिया में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगा हुआ था उसने सीरिया से पूर्व की ओर विजयों का सिलसिला आरंभ किया बेबीलोन और ईरान को जीतता हुआ वो सिंधु नदी तक आ पहुंचा सिंधु के इस पार चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं डटी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था गुरुदेव सुना गुरुदेव सेल्यूकस की सेनाएं सिंधु तट तक पहुंच गई है वो किसी भी समय नदी पार कर इधर आ सकता है हां सब सुन चुका हूं सम्राट तो अब मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए आज वो समय आ गया है जब हम सिकंदर के हाथों अपने देशवासियों विशेषतः पुरुराज की हार का बदला लेंगे इतने उतावले मत हो चंद्रगुप्त मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि युद्ध के बिना ही संधि हो जाए ये क्या कह रहे हैं आचार्य आपने राजा नंद से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया असंग के युद्धों के फल स्वरूप मगध के साम्राज्य को सिंधु से गंगा तक फैलाया और आज जब हर दृष्टि से हमारा पलड़ा भारी है तब आप युद्ध के बजाय संधि की बात कर रहे हैं यह भी कौटिल्य की नीति है सम्राट किंतु आचार्य महाराज की जय हो सैनिक क्या समाचार लाए हो आचार्य एक यवन सैनिक तत्काल आपकी सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है <laughs> यवन सैनिक ठीक है उसे यहीं भेज दो जो आज्ञा लीजिए सम्राट मुझे लगता है संधि स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आ गई है मैं कुछ समझा नहीं आचार्य समझ जाओगे अभी कुछ समय इस पर्दे के पीछे छुप जाओ यहां हां आहा बस ठीक है अब तुम सब कुछ देख सकोगे पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा आचार्य के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम आओ आओ वसुसेन यवन सैनिक के वेश में खूब सज रहे हो कहो क्या समाचार लाए हो आचार्य आपसे कान में कुछ कहना है हम्म हम्म अच्छा तो उन्हें यहीं ले आ जो आ गया आचार्य मैं अभी आया आवत यही मगध के मुख्यमंत्री आचार्य चाणक्य हैं प्रणाम आचार्य आइए यवनराज सेल्यूकस इस शिविर में मैं आपका स्वागत करता है यह क्या यवनराज सेल्यूकस यहां हैं आपको कैसे पता चला कि मैं सेल्यूकस हूं मैं तो साधारण यूनानी सैनिक के वेश में आया हूं <laughs> यवनराज इतना बड़ा साम्राज्य मैं अकेला नहीं चला सकता इसीलिए मैंने चारों का जाल बिछा रखा है यही मेरी आंखें और मेरे कान हैं मेरी इन आंखों और कानों ने आपके आने की सूचना पहले ही दे दी थी <laughs> और मैं समझता था मेरी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी है अच्छी होगी पर मगध की गुप्तचर व्यवस्था सबसे अच्छी है हां यह तो मैं देख ही रहा हूं मैं आपके चर को धोखा देकर उसके साथ आपकी तैयारी देखने आया था लेकिन आपका चर मुझे ही हरा गया अब आप चाहें तो मुझे बंदी बना सकते हैं राजाओं के निर्णय मैं राजाओं पर ही छोड़ता हूं सम्राट चंद्रगुप्त आइए यवनराज सेल्युका से मिलिए मगध के शिविर में आपका स्वागत है यवनराज हम्म बहुत वर्ष पहले की एक बात याद आ गई सम्राट वो क्या वितस्ता के युद्ध के बाद जब बंदी पोरस को विश्व विजेता सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए हम निर्भीक स्वरमी पुरष ने कहा था वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है हा, हा, हा, हा, हा, हा। हमने भी सुन रखी है यह कथा इसीलिए आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा आप हमारे माननीय अतिथि हैं हमारे मित्र हैं जब तक आपकी इच्छा हो हमारे साथ आनंद पूर्वक रहिए धन्यवाद मित्र जहां आप जैसा वीर योद्धा और आचार्य चाणक्य जैसा बुद्धिमान मंत्री हो वहां युद्ध करना सरासर मूर्खता है मैं युद्ध नहीं संधि चाहता हूं यही सिंधु नदी हमारे बीच की सीमा रहे ये बातें तो होती रहेंगी पहले हमें अतिथि सत्कार का अवसर तो दीजिए आई ये चलिए चलिए मित्र अगा इसके बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौरिय के बीच संधी हो गई शायद कोई विवाह संबंध भी हुआ इस विवाह में सेल्यूकस की ओर से काबुल कंधार मकरान और हिरात के प्रदेश चंद्रगुप्त को उपहार में दिये � चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए सेल्यूकस ने अपने एक दरबारी मेगास्थनीज को पाटलीपुत्र के दरबार में दूत बनाकर भेजा मेगास्थनीज कई वर्षों तक पाटलीपुत्र में रहा वहां रहते हुए उसने जो कुछ देखा उसका विवरण लिखता गया इंडिका नाम की यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है पर दूसरे ग्रीक लेखकों ने इस पुस्तक के जो उद्धरण दिए हैं उनके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कहते हैं चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक बार 12 वर्षों का अकाल पड़ा चारों ओर लोग भूख से पीड़ित हो त्राही त्राही कर उठे अपनी प्रजा की यह दयनीय दशा चंद्रगुप्त से देखी न गई उसने स्वयम को ही इसका दोशी ठहराया और राज्जी छोड़ कर चला गया। जैन परमपरा के अनुसार वो साधू हो गया। उसने अपने जीवन के अंतिम दिन करनाटक के श्रवन बेल गोला स्थान पर बिताये। और वहीं निराहार रहकर प्राण त्याग दिये। चंद्रगुप्त मौर्य अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख महावीर प्रसाद जैन विशेष संयोजन ममता गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार राम मेनी मंजू मेनी नीरज शर्मा सुरेंद्र सेठी के एस पवार जैमिनी कुमार और सुरेश शास्त्री ध्वन्यांकन बी नंद कुमार और सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर